माणचोलिया चर्वाणि सगर ब्रह्मोपन भाव ब्रह्मया सुया मावा ब्रह्मया काम अवेदी छांदो परिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ तक इस हुआ जिसमें सभी जलों में पांच दृष्टि से उपासना जल दृष्टि से पांच हिंकार आदि की उपासना करना चाहिए कहा अब आगे जल दृष्टि से उपासना का अंतर ऋतु दृष्टि क्योंकि ऋतुओं की व्यवस्था जो मौसम बदलने की व्यवस्था होती है जल के अधीन बारिश के अधीन है इसलिए जल दृष्टि के अनता ऋतुदृष्टिकरण ये आगे बोलना चाहते हैं मंत्र है। ऋतुसु पंचम सामोपाशीता सतोहिकारोष प्रस्ताव वर्षा उदी शरत्तिहारो मंतोंधन ऋतुषु पंच विदंसाशीत कृष्ण प्रस्ताव वर्षा उद्गी शरत्तिहारो निधन यमशिवस कृष्णपर्षा शरसव ऋतु किला छे ऋतु प्रत्येक दो महीने में मौसम बदल जाते हैं दो दो महीने में मौसम बदलते जिसको ऋतु बोलते हैं दो महीने का एक ऋतु होता है इसी में प्रत्येक दो महीने में कोई विशेष फल होता है ऋतुफल कहा जाता है जिनको चैत्र वैशाख दो महीना बसंत ऋतु होता है ज्येष्ठ आषाढ़ महीना ग्रीष्म ऋतु होता है श्रावण भाद दो महीना वर्षा ऋतु होता है आश्विन और कार्तिक दो महीना शरद ऋतु होता है और मार्गशीर्ष शीर्ष पौष हेमंत ऋतु होता है और मार्ग और फाल्गुन शिशिर ऋतु होता है छह ऋतु है क्योंकि आप पांच ऋतु की चर्चा करेंगे हेमंत और शिशिर को एक करके रख लें पर पांच ऋतु की चर्चा होगी हेमंत और शिशिर दोनों का तीन ऐसा एक पर पंचविधम सामोपाशिता कहा ऋतु दृष्टि से पांच प्रकार के साम की उपासना को ले प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निदान ये पांच हैं। इनकी उपासना करें हिम शब्द है प्रस्ताव शब्द है उद्गीत शब्द है प्रतिहार शब्द है निदान शब्द है ऐसे सामने हैं उनकी उपासना करें ऋतु दृष्टि से कहा बसंतो हिंकार बसंत ऋतु दृष्टि से हिंकार की उपासना करें मतलब चैत्र और वैशाख दो महीना बसंत ऋतु आने जाते है जिसमें फूल खिलते हैं जमुई बसंत ऋतु बसंत दृष्टि से हिंकार की उपासना करें ये कहा और ग्रीष्म प्रस्ताव ज्येष्ठ और और आषाढ़ दो महीना ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है दो महीने को मैंने एक एक जैसा मौसम होते हैं दो दो महीने का मौसम एक समान होता है दो दो हर दो महीने में मौसम बदल जाता है ऋतु बदलना होता है उसी वक्त संस्कृत में ऋतु बोलते हैं हिंदी आदि में मौसम बोलते हैं मौसम बदलता है तो बस हम दो ग्रीष्म प्रस्ताव होता है ज्येष्ठ और आषाढ़ दो महीना ग्रीष्म ऋतु होता है उस ग्रीष्म ऋतु में प्रस्ताव दृष्टि से शांति ग्रीष्म दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना करेगा वर्षा श्रावण और भाद्र दो महीना वर्षा ऋतु वर्षा तो ऋतु दृष्टि से उदगीत की उपासना करें उदगीत भाव की उपासना करें शरद शरद ऋतु है आश्विन और कार्तिक दो मई मास को शरद ऋतु बोलते हैं तो शरद ऋतु दृष्टि से प्रतिहार की प्रतिहार भक्ति की उपासना करें। और हेमंत और धर्म बला यमंत में शिशिर को भी मिलाकर के बोला है विशेष अलग नाम है जैसे छह होते हैं पांच की चर्चा है तो येम्त और शिशिर को एक करके बोलते हैं जहाँ स्थिति होती है येमंत मार्ग शीर्ष और पौष होता है मार्ग फाल भी इसीलिए लिया हुआ है ये निदान मानी हेमंत दृष्टि से निदान भक्ति की उपासना करें बता उपास तो बताया पास्तम बंगाल में ऋतु शो पंचमतम शाम उपास है ऋतु दृष्टि से पांच प्रकार की शाम की उपासना करे इसका फल बताएंगे सारे सकाम उपासनाएं हैं फल बताएंगे है। ऋतु व्यवस्थाया यथोक्ता निमित्तत्वाद तप, निमित आनंद कहते दे देखो ऋतु की जो व्यवस्था है पूर्व में जो कहा था जल की व्यवस्था बताई गई कोई निमित्त तो बनते हैं जल के माध्यम से ऋतु बदलने का होता है जल बरसता है तो वर्षा तो जल बरसने के पूर्व काल में ग्रीष्म ऋतु जल बरसने के बाद शरद सर, ऋतु ऐसा ऐसा चलता है तो ऋतु की व्यवस्था होती है जल के माध्यम से कहा ऋतु व्यवस्था या ऋतु की व्यवस्था जो है ऋतु संबंधी व्यवस्था निमित्तत्व यथोक्तात्मित पूर्वोक्त यथोक्ता कहा आपो निमित्त ऐसा कहा कि पड़ी कहा जल को निमित्त है ऋतु बदलने में जल निमित्त बनता है तो उसके आनंद करी ऋतु व्यवस्था है इसलिए पहले जल के कथन किया जल के निमित्त से ऋतु बदलता है इसलिए ऋतु की चर्चा बाद में ये बताया। बसंत बसंतो अहिंकार बोल दिया बसंत दृष्टि से अहिंकार भक्ति की उपासना करें प्राथम याद क्यों ऋतु में प्रथम बसंत है और शाम में प्रथम है। ग्रीष्म प्रस्ताव है। ग्रीष्म ऋतु जो जेस्ट और आषाढ़ दो महीने का होता है प्रस्ताव है क्यों ये बाजि संग्रह प्रस्तुत प्रावण्य देखो प्रस्ताव किया जाता है जऊ आदि जितने भी धान्य है उनको बोने की तैयारी करते हैं आगे वर्षा होने वाली है वर्षा ऋतु आने वाली है इसलिए तैयारी संग्रह करते उसका काल आदि का संग्रह का प्रस्ताव किया जाता है ग्रीष्म ऋतु में क्यों बीज बोने का समय है उस समय तैयारी करते हैं प्रावड़े अर्थों में के लिए आगे बारिश होने वाली है इसलिए बीज की तैयारी करते हैं इसलिए वो तो प्रस्ताव दृष्टि से वर्षा उदगी वर्षा मुख्य है वहां और शाम में मुख्य उद्गी वर्षा ऋतु वो मुख्य है जल वर्ष देखा वर्षा उद्गी वर्षा ऋतु दृष्टि से उदगित भक्ति की उपासना प्राधान जल मुख्य हो होता है वर्ष नुख्य होता है सर्द प्रतिहार है उसके बाद में जल को सुखाने का काम करने लग जाता है प्रतिहार है प्रतिहर हो जाता है सहसा ऋतु जल गिरा सरद ऋतु में सूख जाता है सुखाने का काम करते तो हैं और दूसरी बात यह रोगीणाम मृताराम से परिहरा उन रोगी, रोगी ज्यादा हो जाते हैं मरने वाले भी ज्यादा होते हैं उनको इधर से उधर ले जाया जाता है तो प्रतिहार होता है इसके प्रतिशत सामान्य है हेमंत तो निधन का हेमंत ऋतु निधन है क्यों उसमें निधाते निधरात प्राणी न होंगे वायु रहित हो जाता है हेमंत ऋतु में बात रहित को निवात बोलते हैं निवात है। निवात बात रहित होने पर वायु रहित हो जाता है हेमंत ऋतु में उसने क्या होगा ज्यादा मर जाते हैं इसलिए कहा निवाते प्राणी नाम देखनाथ वायु रहित हो जाने के कारण उसे हेमंत ऋतु में ज्यादा मरते इसलिए निधन कहा उसको अच्छा ठीक है ठीक है किमिति सलील दृष्टि अनंतरम निष्टि सामने आरोप एक प्रश्न आया जल दृष्टि के अनंतर ऋतु दृष्टि शाम में आरोप क्यों किया जाता है दृष्टि करनी है शाम उपासना तो साम की है तत्त्व दृष्टि से कर, उपासना करनी साम की है ऋतु की उपासना नहीं है तो यहाँ पूर्व में जल दृष्टि कहा था अभी ऋतु दृष्टि जल दृष्टि के आनन्तर ऋतु दृष्टि क्यों कहा आरोप कहा प्रश्न आया तो ऋतु व्यवस्था जो होती है ना जल के निमित्त से होती है जल के माध्यम से ऋतु भी परिवर्तन करते हैं जब जल बरसने का समय से पूर्व भाग को कहते हैं ग्रीष्म ऋतु जल बरसने के आगामी जो काल होगा उसको कहते हैं शरत ऋतु जब जल बरसता है तो वर्षा ऐसा नाम जल है, जल के कारण का आगे मंत्र है कलपंते आमार भवति ऋतुमान भवती विद्वां ऋतुषु पंचम सामोपास्ते कलस्तव ऋतुषु पंचम सामोपास्ते कल सीती ऋतव कलपंत ऋतु समर्थ हो जाते हैं उसको फल देने के लिए अस्मयी अस्मयी साधक ऋतव कल्पंत हाँ की उस उपासक के लिए यदि ऋतु दृष्टि से शाम की उपासना करते उसके लिए ऋतु क्या क्या करते हैं समर्थ हो जाते हैं फल देने में क्या फल ऋतुमान भवती ऋतु वाला होगा और ऋतुमान भवती ये तद एवं विद्वान ऋतु शु पंचित्र शाम इस प्रकार से जो उपासक होगा ऋतु में ऋतु दृष्टि से पांच प्रकार की शाम उपासना करता है वो ऋतुमान होगा ऋतु वाला होगा तो अन्य भी ऋतु वाले होंगे माने क्या होगा अन्य व्यक्ति की अपेक्षा इसको विशेषता होगी किसी भी ऋतु में कोई भी काम कर सकता है ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी उसको ये कहेंगे राशि राशि कहते हैं है समर्थ होते हैं कृप सामर्थ्य धाते कलपंत बनता है समर्थ हो समर्थ है, ऋतु समर्थ होते हैं लिए उसके लिए ऋतु व्यवस्था अनुरूपम भोग्यत्व उपासक उपासकाया ऋतव ऋतु समर्थ होते हैं किसके लिए ऋतु व्यवस्था के अनुरूप भोग्य रूप से आ जाते हैं ऋतु उसके लिए अस्मयी उपासकाया उस उपासक के लिए ऋतव ऋतु व्यवस्था अनुरूपम कलपंत ऋतु व्यवस्था के अनुरूप भोग्य रूप से आ जाते हैं वह ऋतु ऋतुमान आर्तवैर भोग से संपन्न भोगती है आर्तवन ऋतु संबंधी को आर्तव कहा जाता है ऋतु प्रत्यय करेंगे तो आर्तव होगा। आर्तवैर भोग ही ऋतु तत्त ऋतु में होने वाले जो भोग से संपन्न होने संपन्न होगा व्यक्ति कहा आर्तवैर भोग से संपन्न होती है एक ऋतुमान होगा दूसरा आर्तव भोग मैंने ऋतु संबंधी भोग जिस ऋतु में जो व्यवस्था मिलनी चाहिए उससे संपन्न होगा आते हैं ऋतुव्यवस्था अनुरूपम तत्र क्रिया विशेषम ऋतु व्यवस्था के अनुरूपी जैसा हो उस प्रकार से समर्थ होते हैं यह है। ऋतु व्यवस्था अनुरूपम यथा स्या तथा कल्पनते ऋतव ऋतु तत उसी प्रकार समर्थ होते हैं जिस प्रकार ऋतुव्यवस्था की व्यवस्था हो सके ऐसा कसचि अनुपासी क्रमेण तदतुलोगी भागीता उत्पत्पासनाम फलमी आशंका या शंका होती है ऐसा तो व्यक्ति उपासना नहीं करता है ऋतु दृष्टि से शाम की फिर भी तत्त ऋतु का फल भोग रहा हो ऐसी कश्य चेत कोई अनुपासित उपासना नहीं करता ऋतु दृष्टि से शाम की उपासना नहीं कर रहा है उसका उसको भी क्रमेण क्रम से उस ऋतु का जो भोग होकर मिल जाता है क्रमेण तत्त ऋतु फल भोग भागीता उपस्थित तत्त ऋतु के फल के भोग की भागी तो उसमें उपासना फल उपासना का रूप तो फल तो क्या मिला उसको दूसरे कुछ मिल जाता है फल ऋतुमान तो तो भगवती बोल दिया अर्थ क्या है तो उसका अर्थ संपन्न सर्वदा स्वच्छा प्रसाद हमेशा संपन्न रहेगा सर्वदा अपनी इच्छा के बल पर जब चाहे जिस ऋतु में भी अन्य ऋतु के भी कार्य कर सकता है वो जब चाहे तो अन्य ऋतु के जो साधन होगा उसमें उसको मिल जाता है ऐसे फल मिलेगा उसको आगे कहते हैं आगे जो पशुओं की व्यवस्था होती है ऋतु के आधार पर होती है पशुओं की व्यवस्था ऋतु के आधार पर है पशुओं में गर्भधारण आदि करना तत्त ऋतु के आधार पर होती है इसलिए ऋतु व्यवस्था के आंतर पशु दृष्टि से शाम की उपासना बताना चाहते हैं यही है मंत्र है पशुषु पंचमदंसाशीत अयांकारो अवय प्रस्ताव गावदी अस्वा प्रतिहार पुरुषो तो निधनम पशुषु पंचमदम सामुपाशिताया हिंगारो अवय प्रस्ताव आव उद्गी प्रतिहारो निधनम पशुषु पंचमदम सामुपासीता पशुओं में पांच दृष्टि से श्याम की उपासना करें पांच पशु दृष्टि से इसके उपासना करें शाम की उपासना करें पांच हिंगार आदि की उपासना करेगा उनमें से अजा हिंग जो बकरी पशुओं में अजा मान बकरी तो बकरी दृष्टि से अजय दृष्टि से हिंकार की उपासना करें अवय प्रस्ताव अवय अभी माने भेड़ भेड़ को अभी बोलते हैं अवय बहुवचन अजा बहुवचन तो अवय प्रस्ताव भेड़ जो है वो प्रस्ताव भेड़ दृष्टि से प्रस्ताव भकती की उपासना करे गाव गाइए गौ, गौ दृष्टि से उदगीत की उपासना करें और अश्वा प्रतिहार अश्व दृष्टि घोड़े दृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना करें पुरुषों निधनम ये सारे के सारे पुरुष में मनुष्य में आश्रित होते हैं तो पशु इसलिए निधन उनके रखने का स्थान है पुरुष दृष्टि से निधन भक्ति की उपासना करे ऐसा राशि का पशुषु पंचपदम सामुपाषित कर दिया आ गया सम्यक वृत्तेशु ऋतुषु प्रसभ्य काल आनंदर योग्य कहा सम्यक वृत्तेशु ऋतुषु प्रसव्य काल देखो ऋतुओं का सम्यक आचरण हो जाने पर आचरण हो जाने पर वृत्तम आचरण ऋतुओं के आचरण ठीक ठीक होगा तब पशु पस, संबंधी काल को प्रसभ्य कहते पशु संबंधी काल आता है तब सप्तु में ही उनके गर्भाधान आदि के समय आता है सम्यक से आचरित हो जाने पर ऋतु का आचरण होने पर पशु संबंधी काल होता सभ्य का बारे में बताइए अजयकार पशुओं में अजा भक्ति दृष्टि से अजय दृष्टि से अहिंकार भक्ति की उपासना करेगा क्यों कहा प्राधान्या प्राथम जा प्रदान है कहते हैं क्यों यज्ञा देव उसको बलि दिया जाता है इसे प्रदान है पशुओं अथवा प्रथम है प्रथम आया हुआ अजान या प्र, प्राथमिक दो हेतु दिया है या तो प्रदान है आदि देव उसकी बलि होती है अन्य नहीं होती प्रदान है अथवा प्राथम्य है प्रथम पाठ है उसका और श्रुति भी है प्राथम्य के अजह पशु नाम का पशुओं में सबसे पहले वक्त बकरी की सृष्टि हुई ऐसा आया है अजय पशु नाम प्रथम है पशुओं में प्रथम होता अजा ऐसा बोला है अवय प्रस्ताव भेड़ दृष्टि से अभी दृष्टि मानी भेड़ दृष्टि भेड़ दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना करे केव साहचर्य दर्शनार्थ अजा भी नाम भेड़ बकरी साथ में होते हैं यहां भी कार्यक्रम भी प्रस्ताव है साहचर्य है गावा उदगीता पशुओं में श्रेष्ठ है गाय इसलिए गाय वो दृष्टि से भक्ति उपासना अच्छा अश्व प्रतिहार अश्व दृष्टि से प्रतिहार भक्ति उपासना क्यों प्रतिहरणात्थ पुरुषार्थ मनुष्यों को लेकर चलते हैं इधर उधर थोड़े प्रतिहरण करते आहरण करते हैं इसलिए पुरुषों धर्म इनका आश्रय होता है पुरुष मनुष्य ये चार पशुओं का आश्रय मनुष्य है मनुष्य में आश्रित है पुरुषों ने धर्म पुरुषाश्रय तो आप मनुष्य में आश्रित है पशुध उनके यहां पर स्थापित हो जाता पशु दृष्टि में आस्थित हो जाएगा टीका में कहते हैं ऋतु दृष्टि अनंतरम सामने पशु दृष्टि आरोप कारण पहले ऋतु दृष्टि बताई थी उपासना तो शाम की है अहंकार प्रस्ताव उद्गी प्रत्यापन की उपासना है ऋतु दृष्टि से कहा था उसके पश्चात पशु दृष्टि का आरोप कर रहे हैं पशु दृष्टि से अहिंकार की उपासना इत्यादि बताया तो इसमें कारण क्या है हैं सम्यक वृत्तेषु ऋतुषु पशु काल है इसलिए है ऋतु के आचरण ठीक ठीक हो जाने पर पशुओं का काल आता है समय आ जाता है समय माने गर्भाधार आदि का समय होता है आगे कहते हैं आजाद दृष्टिया अहिंकार उपासना हेतु वहा बकरी दृष्टि से अहिंकार भक्ति की उपासना में दो हेतु देते हैं एक तो प्राधान्या बोलो तो दूसरा प्राथम प्राथमया दो हेतु देते हैं प्राधान्यात या प्राधान्या इत्यादि में कहा अजाया यज्ञ संबंधात प्राधान्य बकरी में प्राधान्य क्या है यज्ञ में संबंधित होती हो अन्य नहीं इसलिए प्रधानता उसमें थम्यम तो प्रथम पाठात प्राथम्य कैसे सबले आया वो पाठ प्रथम पाठ है उसका ये पाठ और कहीं श्रुति भी है कहते हैं ब्राह्मणों मनुष्याण अज पशू नाम तस्मात् मुख्या मुख तो जनता इति श्रुति अया प्राधान्य प्रमाणते अया के प्राधान्य में भी श्रुति प्रमाण जाते कहीं श्रुति है ब्राह्मणों मनुष्य मनुष्य में ब्राह्मण प्रधान है ब्राह्मण सभी प्रधान होता है अजय पशु पशुओं में अजा बकरी जिस प्रधान है एक संबंध होता है पशु तस्मात् मुखिया इसलिए दोनों मुख्य हैं, ब्राह्मण और राजा माने ब्राह्मण और राजा मुख्य हैं, मुख तो ही अस्त्र जानता है इसलिए क्या होगा इनकी मुख्य परमात्मा मुख्य ही सृष्टि करते हैं ब्राह्मण और राजा कहा अच्छा। प्रधान में प्रमाण है कहा अजय तस्मात जाता अजय ऐसा जा भी रुद्री में है रुद्राष्ट अध्याय हैय है उसे है। परमात्मा से एक भेड़ बकरी पैदा हो आया है अजय नाम अभि नाम साहचर तस्मात जाता हवा मंत्र में साहचर्य भेड़ और बकरी का इंकार इंकार देखा, हिंकार प्रस्ताव है साहचरम प्रसिद्ध हिंकार प्रस्ताव का भी प्रसिद्ध है एक अजय अभी का प्रस्ताव है है तो के कि प्रस्ताव है या है मंत्र पशुमान भवति याचर मंत्री पशव पशुदेव विद्वान्शुषु पंच विधम सास्ते हा पशुमान भवति एक विद्वान पशुषु पंच विधम सामोपास अस् पशवती इसके यहां पशु बहुत हो जाते हैं तो इस अश्या उपासक के अस् उपासक पशवती प्रसिद्ध है इनके बहुत पशु होंगे होते हैं ध्यान पशु धन बहुत होता है जो पशु दृष्टि से शाम की उपासना करता हो दूसरी बात पशुमान होती पशु वाला होगा पशुओं का मालिक होगा यह एक विद्वान पशु सु पंचेतम शाम इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति पशुओं दृष्टि से शाम उपासना के विषय में जानने वाला व्यक्ति पशुओं दृष्टि से पांच प्रकार की शाम उपासना करता है ऐसे बोला फलम इस उपासना का फल पशु दृष्टि से शाम उपासना का फल भगवती है अस्प पशुमान भवती बोल दिया अश पशवती पशुमान भवति दो, दो बातें हैं पशु फलश्च भोग त्यागा भोग माने पशुमान भवति का क्या था पशु तो हो जाते ठीक है एक बार किसान पशुमान भवति क्या पशु के पशु से होने वाला फल है क्या फल है वो दूध दही घी आदि मिलना एक फल दूसरा त्याग दान देने दे में काम आते हैं दूसरे को भोग त्याग आदि निर्युजते ऐसा भोग और त्याग यह गा छूटा हुआ है त्याग त्यागी भी है त्याग आदि भी पाठ होगा भोग त्याग आदि फिर युद्ध भोग और त्याग दोनों से युक्त हो जाता है ये पशुमान भौतिक अंतर अरे दूध दही आदि खूब उसके घर होंगे प्रशस्त होंगे दूसरी बात दान दे सकता है समय पर वो ऐसा हो आगे प्राणेशु पंचविधम प्रस्ताव चक्षुंदी थ्रोत्र प्रतिहारोन बरिया शिवायता पंचोकार प्रतिहारो प्रस्ताव चक्षीठ सोत्रहारोन शिवाएता प्राणेशु प्राणवाने इंद्रियों में या प्राण इंद्रियां प्राणसबद इंद्रि पंचम परोवरीयुपाश के मुख्यपाण तैयारी इंद्रियों को जिन प्राणसम से पंच पांच प्रकार के परोवरीय साम उपासित उत्तरोत उत्कृष्ट को परोवरीय कहते हैं ग्रामण की अपेक्षा बाघ श्रेष्ठ पता की अपेक्षा चक्षु श्रेष्ठ ऐसा ऐसा दिखाएंगे परोवरीय प्राणेशु मे इंद्रियों में पंचवेदम परोवरीय साम उपासित उत्तरो उत्कृष्ट साम श्रेष्ठ श्रेष्ठ शाम पूर्व की अपेक्षा आगे वाला श्रेष्ठ ऐसा ऐसे दिखाई पड़ेंगे इस तरह से गुण का आधान करके शाम की उपासना करे माना इन दृष्टि से उपासना करे अहकार आदि का कहा प्राणोहिंकार का प्राण माने घ्राण है इंद्रिय का प्रस्ताव है मासिका से चलने वाली बायो के प्राण कहा प्राणो माना घाण अहंकार तो घ्राण दृष्टि से अहंकार की उपासना करे बाघ प्रस्ताव और बाघ बाघ इंद्रिय दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना चक्ष था, चक्षु दृष्टि से उदगीत भक्ति की उपासना करे स्रोत्रम प्रतिहार स्रोत्र दृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना करे मनो निधन मन दृष्टि से निधन भक्ति की उपासना करे परोवरिया यह शब्द सब एक दूसरे से श्रेष्ठ है पूर्व पुरुष से उत्तर उत्तर श्रेष्ठ है इस उपासना को परोवरीये मान भ्राह की अपेक्षा बाघ श्रेष्ठ है बाघ अपेक्षा चक्षु श्रेष्ठ है चक्षु की अवस्था अपेक्षा स्रोत्र श्रेष्ठ है स्रोत्र की अपेक्षा वन श्रेष्ठ है ऐसे दिखाएंगे अभिभाष्यता कुछ। तो परोवरीय उपासना शाम की उपासना ये कहना चाहते हैं ठीक कहते हैं पशु प्रसूत पर आदि निमित्त प्राण स्थिति तत्दृष्टि अनंतरम प्राण दृष्टि शाम उपासना प्रस्तुत देखो प्राण की स्थिति इंद्रियों की हमारी जो स्थिति होती है पशु आदि दो घर में हमारे शरीर ठीक नहीं रहेगा इंद्रिय दुर्बल हो जाएगी पशु के द्वारा दूध दही घी आदि प्राप्त होता है उसके द्वारा हमारे इंद्रिय पुष्ट होते हैं खाती करते हैं ये बोलते हैं पशु पशु पशु के द्वारा उत्पन्न पशु में जो उत्पन्न होते हैं क्या पर्यत आदि निमित्त दूध घी आदि निमित्त से निमित्त होने प्राण स्थिति प्राणी की स्थिति इसमें तत् दृष्टि अनंतर इसलिए पशु दृष्टि के अनतर प्राणदृष्टिया सामुपास्क प्रस्तुति प्राणदृष्टि से साम की उपासना के प्रस्ताव करते हैं प्राणेशु इदिषण प्राणेशु पंचव पर प्राण दृष्टि से परोवरीय साम केवल साम नहीं बोला परोवरी उत्तर उत्तर उत्कृष्ट या प्राण में दिखाएंगे घाण की अपेक्षा वाक्य उत्कृष्टता श्रेष्ठता वाक्य अपेक्षा चक्षु श्रेष्ठता स्रेष्ठता क्षु की अपेक्षा स्त्रोत्र के प्रक्षा, प्रक्षा, प्रक्षा, मन की ऐसे दिखाए की ओर इनमें अहिंकार के अपेक्षा प्रस्ता, प्रस्ताव प्रस्ताव की अपेक्षा उद्गीत उद्गित प्रतिहार प्रत्यार की अपेक्षा निधन श्रेष्ठ ऐसे दिखा के उद्गीद, उद्गीद प्रक्षा, प्रक्षा, उपासना करनी है तो प्राणेशु पंचविधम परोवरीय शाम उपासना प्राण मानिक इंद्रियों में पांच प्रकार के शाम की उपासना करें परोवरीय शाम की उपासना ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट शाम ऐसे दिखाने परम, परम परम बरियस्तु तो गुण प्राण दृष्टि विशिष्टम सांग उपासना उत्तर उत्तर बरियत तो मान श्रेष्ठ श्रेष्ठत्व तो गुण गुण गुण वाला जो प्राण दृष्टि के विशिष्ट जो सांग ये तो प्राणों में ऐसा देखना उत्तर उत्तर उत्कृष्ट देखना बरिय श्रेष्ठ पहले आप प्राण शब्द है उसके शब्द है उसके बाद है उसके बाद मन ऐसा शब्द आया तो घ्राण या प्राण का अर्थ घ्रहण है घृण इंद्रिय की अपेक्षा प्राणी श्रेष्ठ है वाणी की अपेक्षा चक्षु श्रेष्ठ ऐसा चलेंगे दिखाए जा प्राणो मने घ्राण इंकार प्राण शब्द का अर्थ है घ्राण समझना घ्राण इंद्रिय समझना या प्राण शब्द का अर्थ है तो घ्राण दृष्टि से इंकार की उपासना करे उत्तरोत्तर वर्यशाम प्राथम्य उत्तर श्रेष्ठ जब लेते हैं तो घ्राण सबसे कमजोर वाला है क्यों विषय यही आने पर ग्रहण कर पाएगा दूर नहीं जा सकता वहां विषय हो ग्राण इंद्रिय जा नहीं सकती वो तो कोई वायु वहां से हवा से ला देगा तभी मुझे पता लगता दूर नहीं जा सकती तो घ्राण इंकार प्राथमिक है तो उत्तर उत्तर बड़ी असाम उत्तर उत्तर जो श्रेष्ठ की चर्चा करते हैं इंद्रियों में तो घ्राण सबसे कमजोर है इंकार उत्तर उत्तर बरी ऐसा प्राथमिक उत्तर उत्तर जो श्रेष्ठ होना है पूर्व पूर्व श्रेष्ठ है आगे आगे वाला श्रेष्ठ उसमें प्राथम्य इसके ग्रहण की है की है इसलिए अहिंकार और साम्य प्राथम्य है बाक प्रस्ताव कहा बाणी, बात से, बात के जो बोला जाए शब्द ऐसा है उसको बाघ दृष्टि से शब्द दृष्टि से प्रस्ताव की उपासना बाचा ही प्रस्तुत सर्वम कहते हैं बाी के द्वारा भी सब सब प्रस्ताव रखा जाता है ऐसा करना ये करना वो करना वाणी श्रेष्ठता है क्यों बाघ बरी ऐसी प्राणात ग्रह की अपेक्षा वाणी श्रेष्ठ है ये कहा बड़ी ऐसी श्रेष्ठ है क्यों अप्राप्तम उच्चत उच्चते बाशा जो तो विषय प्राप्त नहीं उसको भी कहा जाता है वाणी के द्वारा दूर में विषय है भूत है भविष्य उसको बोला जाता है बाणी के द्वारा क्योंकि ग्रहण के द्वारा तो, तो यही विषय आने पर ही करे प्राप्त को ग्रहण करेगा वो अप्रा को ग्रहण नहीं कर सकते ग्रहण नहीं करते बाघ इंद्रिय ऐसी है अप्राप्त को विषय करती है ठीक तो है अप्राप्तम अभी उच्चत बाचार बाघ इंद्र के द्वारा अप्राप्त तो विषय है, भूतकालीन विषय है अतीत विषय अनागत विषय भविष्य काल भविष्यकालीन विषय को बाणी विषय बना देती है अप्राप्त है वो दूरदेश के विषय है अप्राप्त है उसको बाणी विषय बनती है वहां ऐसा है ऐसा है बोलते हैं ये विशेषता है ग्रहण की अपेक्षा बाघ की श्रेष्ठता है की श्रेष्ठता है अप्राप्तम तो अपच्य बातचा का अप्राप्त तो विषय को भी कहा जाता है वाणी के द्वारा और ध्यान तो केवल प्राप्त तो विषय को ही ग्रहण करेगा प्राप्त से तो से ग्राह का प्राण ये वाणी में और ध्यान में ही अंतर है अपराप्त विषय विषय बनाती है प्राण प्राणवाणी और इंद्र जो प्राप्तस्य प्राप्त से गंध से ग्राहक जो प्राप्त गंध है उसे भी ग्रहण करेगी ज्ञान इंद्र इसलिए ज्ञान इंद्र की अपेक्षा और श्रेष्ठ है अच्छा अग्गत चक्षुर उद्गी बोला चक्षु दृष्टि से उद्गीत की उपासना करे कहा उद्गीत भक्ति की तो कहते हैं बाचो बहुत विषय प्रकाशित चक्षु अतो वरी असो बाचा करे वाणी के बहुत सारे विषयों को चक्षु प्रकाश कर देती है प्रकार कर देती है बाणी का जो विषय घाटा, पथ पथ जो बोलते हैं घट को बोलते हैं घट शब्द घट को बोला पट से पट को बोला चक्षु विषय बना लेती है उसको बाणी के बहुत सारे विषयों को चक्षु विषय बनाती है जैसे घट शब्द का चार होगा तो जो घट होगा चौकु विषय कर देती है बातचो बहुत सारे विषय वाणी का जो बहुत सारे विषय है तो प्रकाश हैक्षु चक्षु चक्षु प्रकाश करती है इसलिए बाघ की अपेक्षा चक्षु श्रेष्ठ हैक्षु अतो बरी हो बाचा कहा इसलिए चक्षु बरीय है वाणी की अपेक्षा श्रेष्ठ है और रंग उद्गी श्रेष्ठ श्रेष्ठ वाणी से कहा स्रोत्रम प्रतिहार स्त्रोत्र को प्रतिहार कहा गया स्त्रोत्र दृष्टि से प्रतिहार क्यों प्रति फैल जाता है बाकी इंद्रिय फैल नहीं पाती बाणी सामने कोई बोलेगी कुछ करेगी किंतु ये जो चक्षु सामने को ही देखेगी किंतु तो पीछे भी देख सुनता है ऊपर भी सुनता है नीचे भी सुनता है कहीं भी समझा है सुना फैल जाता है विषय फैल जाती है एक कहा इसलिए चक्षु से श्रेष्ठ क्यों चक्षु तो केवल सामने वाले को विषय करेंगे इसका सामने विषय जो उसी को जानती है और स्त्रोत्र दे दसों दिशाओं को ये शब्द आएगा तो जानेगा इधर इधर ये कहेगा तो जानता है दसों दिशाओं को शब्दों को पकड़ता है तो इसमें विशेषता है स्रोत्र श्रोत्र प्रतिहारा प्रतिहृतत्वाद बरी यश बरीयह का इसके द्वारा ये चक्षु की अपेक्षा श्रेष्ठ है स्त्रोत्र क्यों कहा सर्वतः श्रवणा चारों तरफ से सुनता है तो चक्षु तो एक तरफ के विषय बनाने वाले साहब नहीं पीछे क्या नहीं देखता में विशेषता है यश है श्रेष्ठ है अगर मनोव निधन कहा मन ये सबका निदान स्थान है, स्थापित होने का स्थान है क्यों इनके द्वारा जो आहित विषय होंगे चाहे धान इंद्रिय के द्वारा हो चाहे वाणी के द्वारा हो चाहे चक्षु के द्वारा चाहे स्रोत के द्वारा कहां स्थापित होता है अंतिम में मन में बाहर से भीतर तो डाल देता है ना ये रे काम करते हैं इंद्रिया हाँ। कैमरा खींच रहे हैं कैमरे के काम कर रहे हैं खींच रहे विषयों को और भीतर पे भर रहा है रील बन रहा है असमय समय पर वहाँ रील खोल करके देखा जाता है स्मृति बोलती क्या वो दोस्तों स्मृति होता है मनोज धर्म कहा मन निधन है क्यों मनसी का का। मन से ही निधि अंत पुरुष से भोग्यत्व सर्वेन्द्रीय आहता विषय कहा मन में ही सारे स्थापित होते हैं सारे इंद्रियों के द्वारा जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई भी विषय होगा वो विषय क्या होगा ये मन में स्थापित कर दिए जाते हैं मन से निधि पुरुष मनुष्य होगा जो भोग्य रूप से भोग्य तो क्या है मन में सुख दुख प्राप्त करना उसको अंतिम विषयों का परिणाम क्या दुख होना तो भोग्य रूप से सर्वेन्द्रिय आहिरता विषय सारे इंद्रियों के द्वारा आहरण किए गए विषय ये मनुष्यों के भोग के लिए है मान सुख दुख अनुभूति के लिए भोग माना यही होता है कोई भी विषय हमारे मन में आके बैठा तो हमें सुख होगा ये दुख हो गया भोग है सुख दुरा सुख दुख अने तरह होगा शब्द का होता है बड़ी स्तम च्रोत्रात् मनस ये देखो स्रोत्र की अपेक्षा मन में श्रेष्ठता है क्यों है सर्वेन्द्रिय विषय व्यापक स्रोत्र इंद्रिय तो एक ही इंद्रियों के विषय शब्द को ही ग्रहण करेगा क्या करेगा और मन सभी इंद्रियों के विषयों के साथ होता है मन सभी इंद्रियों के साथ संपर्क कर करके सभी विषयों को संपर्क करने वाला है एक हा मन स्त्रोत्र के अपेक्षा मन श्रेष्ठ है क्यों सर्वेन्द्रिय विषय सभी इंद्रियों का विषय भी व्यापक होता है मन मन नहीं है तो किसी इंद्रियों भी का भी विषयों का ज्ञान नहीं होगा मन के कारण ही होता है विध्यापक अत इंद्रिय विषय भी मनुष्य बोलते रहेगा दूसरी बात जहां इंद्रियों का विषय नहीं है वहां भी मन का विषय हो जाता है भूतकालीन जो वस्तु है अतीत वस्तु या अनागत वस्तु होंगे इंद्रियों का विषय तो नहीं है किंतु मन विषय बना लेता है स्वर्गादि मन विषय बनाता है स्वर्ग सुनने पर एक आकृति बना लेता है उसे एक आकृति बना लेता है स्वर्ग सुनने पर मन कर सकता है इंद्रियों का विषय नहीं वो अभी इसलिए कहते हैं यथोक्त हेतुभ्य परोवरिया प्राणादि नहीं वाहता नहीं ये सारे हेतु देकर तर्क से बता दिया एक उत्तर उत्तर श्रेष्ठ है प्राण की अपेक्षा बाक बाघ की अपेक्षा चक्षु प्राण वाणी घाण चक्षु की अपेक्षा सुरोत्र की परोवली है सब उत्तर उत्तर उत्कृष्ट है कहा प्राणादि प्राणादि ये सब ऐसे है कहा प्राण से मुख्य प्राण विषय तो वर्तित प्राण शब्द का तो मुख्य प्राण नहीं को लेना का लेना कहा प्राण है घ्राणबुलृत् घ्राणल्य प्राणशब्द्राणुलना मुख्यप्रा उत्तरषा बस तस्व्रेष्ठता निर्धारित परीयसा वागादीना मध्य प्रथम भाव उत्तर घ्राणमे अणशब्द विजय घाण प्राणक्यों का प्राणशब्द से घाण क्यों क्यों मुख्यप्राण से आगे कोई श्रेष हो नही शक्ता है या उत्तर उत्तर को श्रेष्ठ करने के लिए रखा गया प्रथम पर्याय में रखा हुआ है प्राण तो प्राण से आगे कोई श्रेष्ठ होता नहीं है इसलिए प्राण शब्द का अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा ये बोल रहे हैं मुख्य प्राणात जो मुख्य प्राण है उसे उत्तर है साम, आगे में परियो तो असंभव श्रेष्ठ हो ही नहीं कोई सबसे श्रेष्ठ तो हो वही होता अंति में जाकर तस् सर्वश्रेष्ठता या निर्धारितत्व मुख्य प्राण जो होता है सब में श्रेष्ठ है निर्धारित है छांदुर्ग भी है वृद्धारण भी है जब झगड़ा किया इंद्रियों ने मई बड़ा मई बड़ी मई बड़ी पता लग गया था तो निर्धारित है मुख्य प्राण सबसे श्रेष्ठ है परम परम बरियम बागादी नित्ते होते गए उनमें प्रथम भावित्व प्रथम भावी है कौन प्राण या प्रथम में रखा हुआ है उप तत्वाद एक कहने से ग्रहण में प्राण शब्द इसलिए ग्रहण को ही प्राण शब्द से लेना होगा एक चलो प्राण शब्द से प्राण शब्द से घ्राण बोले लेंगे प्राणा बाचन कथों करी अस्तों ये प्रश्न उठा घृण की अपेक्षा बाग में श्रेष्ठा का क्या है ये प्रश्न आकर कहा बाचा इत्यादि कहा था बाचा ही प्रत्युते शब्द शादन कहा था बाणी के द्वारा सब कुछ कहा जा सकता है को तो एक विषय को गंध सामने आंदोलन ग्रहण करने वाले बाघ बणाप बोल गया और अपराप्तम अति ऊंचे थे बाचा तो अपराप्त विषय उसको भी बाणी से कहा जाता है और ग्रह के होगा सामने जो गंध होगा उसी ग्रहण करेगा अपने पास प्राप्त तो को ही ग्रहण करेगा अप्राप्त तो ग्रहण नहीं कर सकता इसलिए भी यह कहा ग्रहण करती है, तुम, ग्रह है बाहें अतीत अनागत वस्तु तो व्यवहित दे। है व्यवधान जैसे काल का व्यवधान है वहां उसको भी ग्रहण करती है चक्षुषो बहिस्तु साधती है बाक्य अपेक्षा चक्षुश्रेष्ठ है कहा कैसे कहा बाहत सारा विषय प्रकाश है चक्षु बाणी के बहुत सारे विषयों को चक्षु प्रकाश घाटा आकर के बाणी बोलेगी चक्षु प्रकाश कर दे ये घाटे दिखा देगी घाटा और इसने कहा घाट यह है बताएगी कौन चक्षु बताएगी ऐसा होता है पहचान आपको कराती है घाटा माह बोला बाणी ने, ने कह दिया घाटा महान तो चक्षु बता देंगे घाटे उसको लाभ आपको उठा गुलाव ऐसा होता है हो, बहुतर बाच हो बहुत विषम प्रकाश चक्षु बनो बाच उदगी शब्द से बाचना में शब्द लेना बात शब्द लेना यहां बाच शब्द शब्दात सकाशाद इत्यादि बाणी शब्द से सुनने के बाद में चक्षु विषय बनाती है उसको उदगी तत्व चक्षुषो हेतु महात्म उदगीत में चक्षु को हेतु बता रहे सृष्टिया चक्षु दृष्टि से उदगीत क्यों कहा श्रेष्ठ है वाणी की अपेक्षा श्रेष्ठ है चक्षु श्रेष्ठ है मनसो बरी अस्त स्वतंत्र महा मन को श्रेष्ठ होने में अन्य हेतु भी है एक तो हेतु दे दिया था कि इनके द्वारा आए हुए विषयों को मन में एकत्रित करते हैं पुरुष है। को के रूप से हो जाता है दूसरी बात अतिन्द्रियों को विषय करता है ये कहा था बरी अस्तों की पूर्व सिद्धि बरी अस्तों में इसलिए मन बरिया हो जाता है कहा पूर्व शासन कर अपरातम अगर उच्चते बाचा इत्यादि यथोक् ये जो यथोक्त तो हेतु दिया था यथोक्त तो हेतु दिया क्या है ये यही होगा कि अपराप्त तो भाई अभी उचित है बातचार अप्राप्त तो विषयों को भी वाणी कहती इत्यादि कहना ये बताया आगे फल बताते हैं उसको जो परोवरीय गुण वाला उपासना करेगा वो भी परोवरीय गुण वाला हो जाएगा उत्तर उत्तर सबसे उत्कृष्ट हो जाएगा यही फल होगा उसको ही पतलाना है फल बताते हैं भवति एक विद्वां प्राणेशु पंचस्ते विद्वान् प्राणेशु पंचविदम परोवरीय सामोपास्ते तो पंचविद फल बताते हैं परोवरियो भवति इस उपासको ये जो उपासना कर रहा है परोवरीय गुण विशिष्ट साम उपासना करता है तो इसको परोवरीय सबसे उत्कृष्ट होगा इसको सभी में श्रेष्ठ जीवन होगा दूसरा परोवरी यशोभा में उत्तर तो उत्कृष्ट लोक प्राप्त करेगा सबसे श्रेष्ठ लोक प्राप्त करेगा ये भी उस लोग को जीतेगा ये कौन जीतेगा तो कहा विद्वान प्राण सु पंचतम परोवरी जो कोई जो व्यक्ति होगा इस प्रकार जान करके परोवरीय गुण विशिष्ट करके पांच इंद्रिय दृष्टि से पांच प्रकार के सांस की उपासना पड़ता है इतु पंचमिदश्य पांचभक्तिकांप की चर्चा हो अब दो अवय और जोड़ेंगे आदि और उपद्रव साप्त भक्तिक्षा की उपासना के लिए कहा तू तू इसलिए कहा प्रसंग बदलना है आगे प्रसन्न बदलने के तू लगाते हैं किंतु बोलते हैं ना किन्तु बोलने पर आप बोलते हैं तो ऐसा है किंतु प्रसंग बदलना होता है प्रसंग बदलने के लेकिन किंतु विज्ञान ऐसे आगे तू शब्द आएगा तो प्रसंग बदलने के लिए आगे, आगे साप्त भक्तिक्षाम की चर्चा होनी इसलिए द का इस प्रकार पंचविदशा उपासना बतलाई गई तू लगाया हुआ है कि किंतु आगे और बतलाना है एक दृष्टिया विशिष्टम यह परोवरीय परो परोवरीयो हास्य जीवनम भवति जीवन भवती अच्छा इस दृष्टि से परोवरीय दृष्टि के द्वारा परोवरीय दृष्टि विशिष्ट जो परोवरीय उपासना करता है परोवरी योजना हाँ जीवन होती इसका जीवन श्रेष्ठ जीवन होगा और इति उक्ता अर्थम सब पहले जैसा कहा वैसा ही है उक्तार्थ अर्थ हो जैसे उक्ता जिसका अर्थ पहले कहा होगा ऐसे ही इति तो पंचविद से वाक्य अंतिम क्यों दिया होगा इतु पंचविद से इसका अर्थ करते तो पंचविद से सामना पहल प्रकार के सामना उपासना उत्तम इस प्रकार पांच प्रकार की शाम की उपासना कही गई है मानी के आगे कुछ कहने वाले हैं आगे सप्त सात सप्त में बुद्धि को एकाग्र करने के लिए इति तो पंचविद से ऐसे बता दिया आगे के लिए बुद्धि एकाग्र करने के लिए कहा निरपेक्ष हुई पंचविदे बक्षमाणे बुद्धि समाधित सतीगत है निरपेक्ष हो ही पंचविधे बक्षमाड़े बुद्धि समाधि निरपेक्ष जो होगा तो उसमें क्या होगा पंचविध साम में निरपेक्ष होने पर ही बक्षमा साम में एकाग्र होगा इसलिए ये समाप्त तो हो गया करके बोल दिया टीका में देखें उक्त तो उपसंहार अब्रह की बक्षमाणे बुद्धि समाधान के वैसे तू पंचविध ऐसा न कहने पर भी तो आगे के लिए बुद्धि एकाग्र क्यों नहीं होगी शंका गेत का निरपेक्ष होगी पंचविधे पंचविधि शाम में जो आकांक्षा नहीं रही समाप्त तो होगी शांत तो हो गई उसी के बुद्धि एकाग्र होगी नहीं तो यहाँ पर और होगा करके आ जाएगा ठीक है आगे सप्तान की उपासना है अथ सप्तः बाची सप्तान उपासित यकिंच वाचो हो सारो सा ये सस्तावेती स आदी, आदी। अथ सप्तवाची सप्तविदम सामोपासीचो हुमती सहित कारो यद सप्रस्तावो स प्रस्ताव यदे स आदि इसमें तीन दिए हैं आगे फिर देंगे पूरा हुआ नहीं है अथ सप्तः अब अनंतर सब सात भक्ति विशिष्ट शांत उपासना शब्द एकदम साम बाघ दृष्टि से बाणी माने शब्द बाघ शब्द के द्वारा शब्द सब, कहेंगे शब्द सामान्य तत्त शब्द दृष्टि से कर रहा है तो शब्दों में तत्त शब्दों में बाणी के द्वारा उच्चारित होने वाले उन शब्दों में सात प्रकार की सात प्रकार दृष्टि से शाम की उपासना करेगी यदि जब बाचो हुमी में जो हुम शब्द आता है हुम ऐसा शब्द वो जो सहिंकार तो हुंकार दृष्टि से हिंकार की उपासना करे तो प्रति बाणी जो बोलती है प्रा ऐसा प्रति प्रा शब्द उच्चारण करती है प्रा ऐसा शब्द दृष्टि से प्रस्ताव की उपासना है प्रशब्द सामान्य हो जाता है यद एति बोलते जहा एति में आ आती एति आ होता है आ आगे एसा है तो एति जो बोलते हैं तो यहाँ स आदि क्यों आकार है दोनों में एति शब्द में आ है शुरू में आदि में भी आ है ठीक है कहते हैं अधिक संख्या के ज्ञान से अल्पसंख्या ज्ञान पूर्वक पंचमिद उपासनातर सप्त उपासना प्रस्तुत होती है सौ की आपको ज्ञान होने के लिए एक दो तीन की ज्ञान होना जरूरी है अगर एक दो तीन आदि संख्या नहीं जानता हो तो सौ नहीं बना सकता हो अधिक संख्या के ज्ञान के लिए न्यून संख्या को जानना जरूरी है इसलिए पहले न्यून संख्या वाली शाम की उपासना बता दी पंचमी वाली। अब अधिक संख्या है सप्तार सात जिसको कहना हो तो पहले पांच बनाना पड़ेगा तब सात हो पाएगा जो तो पांच नहीं बना सके तो सात नहीं होगा क्योंकि अधिक संख्या की जानकारी के लिए न्यून संख्या की जानकारी जरूरी है जिसको सौ बनाना हो तो एक से चलना पड़ेगा जो एक कोई नहीं जानता तो कहां से सौ बनाएगा जाओ अधिक के संख्या की पूर्ति में न्यून संख्या काम करते हैं यही है यहां भी यही स्थिति है अधिक संख्या के ज्ञान से सप्त यहाँ सप्तम की उपासना करनी है सात सात प्रकार संख्या सात सप्तत्व संख्या होगी इसके ज्ञान के लिए अल्पसंख्या ज्ञानपूर्वक अल्पसंख्या ज्ञानपूर्वक के अधिक संख्या का ज्ञान होगा इसलिए पंचविध उपासना पंचविध अन की उपासना पहले रखी गई है जीवन संख्या वाली की सप्तम तो उपासना तो पंचविद उपासना तो सात प्रकार शाम की माने समस्त सामने उपासना साधु आरभ थे समस्त शाम की उपासना साधु होती है अच्छा होता है उपासना है जिसको आरंभ किया जाता है कहा बाची सप्तमी बाची सप्तमी को प्रथम करना है बाघ दृष्टि से इंकार उपासना करनी माने माने शब्द इंकार आदि की उपासना बाघ दृष्टि विशिष्टम सप्तम साम उपासिता ऐसा है बाघ दृष्टि विशिष्ट जो सात प्रकार की साम की उपासना उपासना तो शाम की बनी है इंकार आदि कहते यद बात शब्द का अर्थ शब्द है बाघ इंद्रिय नहीं है ना शब्द है जो कुछ बाणी है आपका शब्द है यद किंच जो शब्द है उसका हुम इति जो हुम शब्द का उपचार होता है बाणी में यो भिसेसा, जो विशेष है जो विशेष है हुम सहिंकार दृष्टि से हिंकार की उपासना होगी हकार सामान्य देखो हुमे और हिम में ह है ये है दोनों में प्रति प्रेति प्रति प्रेति ऐसा है या प्र शब्द का उच्चारण होगा शब्द रूपम जो शब्द रूप प्र है स प्रस्ताव में प्र है प्रति प्र है प्रस्ताव में प्र है वह सामान्य में प्रस्ताव प्रसाया प्रसा सा य आदेति है ना स आदि आकार साम। में आ है और आ आदि में भी आ है आकार के साथ शब्द में आ इति एसा ऐसा है। ऐसा। आ इति से आदमी होकर ऐसा समझना तो आकार सामान्य आदि शब्द में और ए में तो और आदिर आकार आदिर इति ओंकार है आदि शब्द से क्या ओंकार को लेना है सर्वाधिक तो सबसे पहले है या आदि क्या है शाम में जो आदि भक्ति आ रहा, भक्ति रहा है आदिभक्ति बने ओंकार रहना क्यों सबसे -सब पहले ओंकार है ओंकार अस्त शब्द हो ब्रह्म पूरा कंठन बित्वा भी नहीं तो मांगलिका तो बोलते हैं ब्रह्मा जी ने जब शब्द की सृष्टि और अर्थ की सृष्टि दो प्रकार की सृष्टि होती है घाटा शब्द उच्चारण करते हैं इतना वस्तु वहां होता है वो तो अर्थ सृष्टि है जहां शब्द सृष्टि है तो शब्द सृष्टि में सबसे पहले अथ शब्द और ओम शब्द ये दो शब्द की सृष्टि की थी परमात्मा परमात्मा के कंठ को भेदन करके निकले थे दोनों शब्द ओंकारश्चर अथ शब्दों दोनों ब्रह्म पूरा पूर्व काल में सृष्टि के आदि काल में ब्रह्म कंठ में भी तो अभी नहीं दिया ब्रह्मा के कंठ को भेदन करके निकले थे इसलिए मांगलिक है दोनों उच्चारण से भी मंगल होता अथ शब्द और ओम शब्द से ऐसे कहा है आदि शब्द का अर्थ क्या समझना तो ओंकार को समझना क्यों सर्वाधित्वा कहा या आदि शब्द पहले आया हुआ है तो शब्द विदा में तो आदि शब्द है क्या लेना ओंकार क्यों सर्वादित्व सबसे पहले ओंकार है शब्द सृष्टि ठीक आश्वे पूर्ववत लोकेश सप्तमी च नेतृत्व आते हैं पूर्व में जैसे कहा था सप्तमी को प्रथमा अर्थ करना कहा था उसी पर सप्तमी को उसी पर ले कर ले रहा उपयोग कर रहा सप्तमी को बाची का अर्थ बाघ ऐसा समझ समझना चाहे ना प्रथमा समझ रहा बाघ पृष्टि से ये कार उपासना करें यह अर्थ आएगा ये कहा बाघ शब्द है ना शब्द सामान्य बाघ शब्द का अर्थ बाघ माने बाघ भी है बाघ माने शब्द भी है तो क्या लेना है यह शब्द सामान्य शब्द को लेना बाट शब्दगत शब्द है कहा शब्द सामान्य तत्त था, था प्रभक्त शाम अवयशु वो जो बाक शब्द को क्या करना सात प्रकार से विभक्त जो शाम का अवयव है प्रस्ताद आदि उदगी और प्रतिहार और आगे आएगा उपद्रव और क्या निधन ये पांच सात में अवयव उपासना दृष्टि शब्द तो दृष्टि से सात की उपासना करना चाहिए वाक्य अर्थ होगा का बाघ दृष्टि इत्यादि बता दी है बाघ दृष्टि विशिष्ट सब्तविधम सामोपाषिका इत्यार्थ कहा बातच ये वाक्य उपाधान तस्य अर्थ कहाजबाच ये कहा था उसका अर्थ कहते हैं शब्द से बात शब्द यद किंच वाक्य जो है उसका अर्थ बताते हैं शब्दस्य हुई शब्द क्या हुआ इत्यादि शब्द दृष्टि से हिंका उपासना करें यार <स्थी> हूं शब्द जब सुनाई पड़े हिंगा उपासना करें। ये बता दिया आगे मंत्र है यदीति स उदीथ यद प्रतीति सी उपेति स उपद्रवो यीति तधन सा उदगी प्रतिहारो उपद्रवो निधनम जो उत् शब्द कहीं मिलेगा आपको उत् इति ऐसा शब्द इति लगने से शब्द स्वरूप का ज्ञान होगा उत् उत् शब्द इति उत् ऐसा मिले उसमें उसको उसमें क्या करें उदृष्टि से उदगीत की उपासना करें प्रति जहां प्रतिशब्दा ऐसा उच्चारण होगा वहां प्रति दृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना करें यद उप इति उप आएगा कहीं उपदृष्टि से क्या करना उपद्रव भक्ति की उपासना करें उपद्रव भक्ति है शांति और ए नी नीति कहीं नी शब्द आएगा ऐसा नी ऐसा तो तद दृष्टि से क्या करना निधन भक्ति की उपासना करे ऐसा उ उदगी इत्यादि बता दिया उतपूर्वत्त उत में उत ही है और उदगीत में भी उत शुरू में उत है ये सादृश्य है यद प्रति सतिहार जो प्रति दृष्टि से प्रतिहार के पास उसने कहा प्रतिशब्द सामान्य है प्रति सामान्य प्रतिशब्दृश्य है दोनों में प्रतिहार में और प्रति में और यदि उपयीति जो उपाय स उपद्रव उपद्रव में क्या शुरू में उपशब्द है यही कहते उपद्रव है उपक्रम उप उपक्रम उपद्रव उपद्रव शब्द में आरंभ में उपशब्द है उप उपक्रमत्शब्द उपक्रम में आरम्भ उपद्रव शब्द में उपद्रव शब्द है उसमें उपशब्दा उपक्रम उप उपक्रमत्वाद उपद्रव उपद्रव शब्द के उपक्रम में उपशब्द उपक्रम आरंभ या नीति तीशब्द होगा नीदृष्टि से निधन निधन होगा शब्द सामान है, है ठीक आदि कुछ भी नहीं, मंत्र बाग दोहा नीशब्दीशबद्क्षादे तो दुग्धेस्वी पावदाच दूवादेत बाची शब्दीदा उपास्ते दुग्धेस्म बागोह दोह अन्नवान्नादोद विद्वां वाची सप्तम सामुपास्ते अस्म साधकाय बाको दोहो दुग्धे दोहम दुग्धे कर्तेणिजाए क्या करते है? अपने विषयों को दोहन करती है बाणी का जहां तक विषय होगा उसको फल मिलेगा जहां तक बाणी जाएगी वहां तक उसको फल मिलेगा का करता बाघ जो बाणी बाघ है वो दोहन करती है अपना विषय को दोहती है दोहन करती है किसके लिए अस्मयी इस उपासक के लिए जो सात प्रकार किसान की उपासना के लिए बाघ बा, बा, दृष्टि से किया उसके लिए और अन्नवान अन्नाद होती दूसरा फल भी है अन्नवान और प्रभुत अन्न उसके घर में होगा कभी भी अन्न का अभाव नहीं और गिरफ्तार भी, भी होगा अन्न तो घर में बहुत है पछता रहे तो क्या करेगा पाचन शक्ति जाठवाल मजबूत होगी अन्नाद वही होता है खाने वाला नहीं तो दुख होगा बहुत अन्न है खाने से दुख होगा ऐसा नहीं अन्नवान भी होगा अन्नाद भी होगा या कौन होगा तो यह एतद एवं विद्वान बातचीत सत्य प्राथ जो कोई भी जानकार है वो बाल दृष्टि से सात प्रकार की उपासना करता है ये बता दिया हैं दुग्धे अश्मय इत्यादि उत्तार्थम दुग्धे अश्मय पहले भी आया था एक बार इसी प्रकार की बात है तो ये पुख्ता अर्थ है जिसका अर्थ बताती कह चुके हैं पहले ऐसा बता दिया बस यही रास्ते या सर्वा सर्व ब्रह्मोपनिष ब्रह्म महा